और आज के इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ संध्या बहन है जिनसे हम लोग बातें करेंगे और काफी अच्छा एक्सपीरियंस उनका है जो हम लोग आज के इस एपिसोड में सुनेंगे तो आप सभी की तरफ से विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में संध्या जी का बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू जी संध्या जी कैसे हैं आप एकदम बढ़िया <laughs> तो आज पहली बार हमारे रेडियो लिस्नर जो है आपकी आवाज़ से रूबरू हो रहे हैं मैं चाहूँगा कि उन्हें आपके बारे में पूरी जानकारी हो इसलिए आप अपने बारे में बताइए हमारा नाम संध्या है और हमारा जन्म अफ्रीका में हुआ है जाम्बिया में और 1976 में हम लोग अफ्रीका से पूरा परिवार इंडिया आए थे हम तीन बहनें हैं एक हमारी बहन जो है वो माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारीज संस्था में सरेंडर है डेडिकेटेड है हम दूसरा नंबर है और हमारे से छोटी जो बहन है उसकी शादी हुई है और वो स्कूल में प्रिंसिपल है अच्छा अच्छा संध्या बहन बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपने बारे में और मैं चाहूंगा कि हर व्यक्ति के जीवन में एक लक्ष्य रहता है कि वो अपना करियर कैसे इस्टेब्लिश करे तो मैं चाहूंगा कि आप अपने पैरों पे खड़े होने के लिए या अपना करियर बनाने के लिए किस तरह के विचार आपने किया क्या करना चाहते थे आप और क्या चीजें हुई आपके साथ हमारे घर में हम तीन लड़कियाँ ही हैं तो छोटे से छोटेपन से हम कहते थे कि हम जो है हमारे मम्मी पापा के बेटे है तो बड़े होने के बाद भी हमें बेटे का फर्ज निभाना था तो इसीलिए हमारी फ्रेंड जो है वो अमेरिका में रहती थी नहीं, नहीं। तो उसके साथ बातचीत करके 2000 में जो है हमने वीज़ा लिया और हम अमेरिका पहुंचे अच्छा अमेरिका पहुंचने के बाद हम न्यूयॉर्क पहुंचे परंतु हमें न्यूयॉर्क तो बहुत ही एक्सपेंसिव सिटी है तो हमें कोई छोटे शहर में जाना था हम दोनों ने एक बहुत बड़ा मैप सामने रखा अच्छा। आँखें बंद किया और जहाँ पर भी हमने अंगुली रखी वहाँ पर हम जाएंगे तो मेम्फिस टेनेसी करके एक शहर है वहाँ पर हमारी अंगुली पड़ी तो हम वहाँ मेम्फिस टेनेसी में पहुँचे हम जहाँ जब पहुँचे उसके बाद एक महीने का घर का भाड़ा भर के सब कुछ करने के बाद हमारे पास खाली थर्टी सेवन डॉलर बचे थे नहीं, नहीं, और भगवान कहो या ईश्वर कहो उनकी दुआएं हमारे साथ थी नहीं, नहीं, तो हमको उस थर्टी सेवन डॉलर से शुरू करना था जी। और जैसे कहा जाता है कि वेर देर इज विल जहां पर भी दृढ़ संकल्प हो आपको वहां पर रास्ता मिल ही जाता है और दूसरा ये भी कहा जाता है कि जिसके साथ भगवान हो उसको कौन रोकेगा आंधी और तूफान <laughs> तो हमको मालूम था आंधी तूफान तो आने वाले हैं परंतु हमारे साथ भगवान था <laughs> और भगवान होने के कारण हमें पता था कि कोई परिस्थिति या कोई व्यक्ति हमें रोक नहीं सकता है हमें हमने वहाँ पर जॉब शुरू किया परंतु सबसे पहले तो हमें वहाँ पर ग्रीन कार्ड लेना था हमारी जो फ्रेंड थी उनके काफ़ी पहचान वाले थे तो उनके फ्रेंड्स जो थे उन्होंने उसने उनको बुला के कहा कि ये मेरी फ्रेंड है अभी इंडिया से आई है और हमें उनको वीज़ा ग्रीन कार्ड दिलाना है तो उनके सभी फ्रेंड्स ने बोला कि अच्छा हम मदद करेंगे वो सभी ब्रह्मा कुमारी के साथ कनेक्टेड थे हमारी फ्रेंड और हम भी तो उसी एक परिवार ने जो है वो लॉयर के पैसे दे दिया एक परिवार ने कहा कि सारा इमिग्रेशन का खर्चा मैं करूंगा एक परिवार ने कहा कि जितनी बार भी वहाँ पर जाना होगा इमिग्रेशन में तो मैं वो खर्चा उठाऊंगा और मैं ले जाऊंगा ऐसे करते करते सब फ्रेंड्स ने बोला और हम इमिग्रेशन में पहुँचे इमिग्रेशन में हमने पहले लॉयर के पास पहुँचे लॉयर के पास से सारे फॉर्म भरे उसके ढाई डॉलर भरे और उसने जैसे कहा वैसे करना शुरू किया करते करते हमको तीन महीने के अंदर वर्क परमिट मिल गई अच्छा और उसके बाद क्योंकि हमने छोटे से गांव में अप्लाई किया था क्योंकि बड़े गांव में तो हमको मालूम था कि बहुत देरी लगती है तो हमने छोटे से गांव में अप्लाई किया था तो 11 महीने के अंदर हमें ग्रीन कार्ड मिल गया कई लोग कहते हैं आज तक हमें के पता नहीं आपको 11 महीने के अंदर ग्रीन कार्ड कैसे मिला कई लोग शादी करके जाते हैं ये करते हैं वो करते हैं उनको भी सालों साल तक ग्रीन कार्ड नहीं मिलते परंतु हमें पता था जैसे हमने कहा हमारे साथ भगवान था और हमारे पास दृढ़ता थी ये दो कारण से हमें सफलता मिली हमने थर्टी सेवन डॉलर से शुरू किया सवेरे हमारा रेगुलर जॉब था रात को हम पेशेंट्स की ध्यान रखते थे मैं और अपनी फ्रेंड हम दोनों साथ में रहते थे तो मैं एक अल्ज़ाइमर पेशेंट क्या ध्यान रखती थी और वह जो है एक उनको लखवा मार गया था तो उनका ध्यान रखती थी तो दिन में आठ से पाँच हम रेगुलर जॉब करते थे पाँच बजे घर आते थे खाना खाते थे सात बजे हम अपने अपने पेशेंट्स के पास चले जाते थे और सवेरे पाँच बजे वापस आ जाते थे स्नान आदि करके आठ बजे हम अपने जॉब पर पहुँच जाते थे सैटरडे सनडे जो है वीक डेज को हम लोग कभी गाठिया चक्री ऐसा कुछ बनाते थे नाश्ता अच्छा, अच्छा। और फिर हमारा जो रेगुलर जॉब था वहाँ पर हम लोग बेचते थे um, अलग अलग इंडियन नाश्ता और उन लोगों को अच्छा लगता था और फिर हम डॉलर स्टोर में जाते थे डॉलर स्टोर में जाके छोटी छोटी डॉलर डॉलर की चीज़ें खरीदते थे और उसका बास्केट अच्छी सी बास्केट बनाते थे अलग अलग, अलग चीज़ों की और शनिवार सेटरडे संडे को हम लोग आम, वो या, आम, मार्केट में। मार्केट होती थी उसमें अपनी गाड़ी का पीछे का द, आ, बूट खोल के चे, हम चे, वो बास्केट बेचते थे और यहाँ इंडिया से हमारी माता जी हमारी बहन वो हमें तके का कवर ऐसी ऐसी अलग अलग चीज़ें बेचते बेचते थे तो वो हम सब बेचते थे ऐसा करते करते हमने एक एक पाई बचाई कभी भी कहाँ पर भी आम, जाना फिर वेस्ट खर्चा करना ऐसा कभी नहीं करते थे एक एक पाई हमने ऐसे बचाई और पाँच साल के अंदर हमने 2002 से 2007 हज़ार साल में हमने अच्छा सा मकान सबसे पहले खरीदा क्योंकि हमने जहां भाड़े पे मकान लिया था वो एरिया बहुत अच्छा नहीं था परंतु उसी एरिया में सस्ता मिलेगा जहाँ पर बहुत क्राइम होता था रोज खून होता था परंतु उसी एरिया में सस्ता मकान मिलेगा तो हम वहाँ रहते थे तो सबसे पहले तो हमने अच्छा सा मकान लिया उसके बाद हमने अपने माताजी पिताजी को हमारी फ्रेंड ने उसकी माताजी को सबको बुलाया हमने उनको रखा भी हमारी माताजी हमारे साथ छः छः महीने रही और मेरी फ्रेंड की माता तो अभी भी हमारे साथ रहती है फिर हमने वापस पैसा इकट्ठा करना शुरू किया मकान लेने के बाद अच्छा सा तीन हजार स्क्वायर फुट का मकान लिया फिर हमने पहला अपना बिजनेस 2011 में लिया हमने कोरियोर का सर्विस की दुकान लिया आ, फिर एक के बाद हमने दूसरी लिया दूसरी के बाद हमने तीसरी लिया अभी तीसरी लेने के बाद हमने बहुत बड़ा प्रिंटिंग प्रेस लिया अच्छा, अच्छा और उसके बीच में हमने ट्रांसपोर्ट का बिजनेस भी खोला और ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में भी हमने तीन ट्रक लिया और अभी तीन ट्रक ट्रांसपोर्ट का भी करते हैं और अभी एक दूसरा मकान ले रहे हैं और दूसरा मकान भी हमारा है तो ये सब थर्टी सेवन डॉलर से शुरू हुआ बीच में हम लोग करीबन एक या दो साल माउंट आबू से हमारे सबसे बड़े दादी दादी गुलजार अमेरिका में आई थी तो हमने फ़ोन पे उसको हालो करने के लिए फ़ोन किया वो करीबन हमारे से पंद्रह घंटा दूर थी गाड़ी चला के जाने का तो दादी जी ने हमें ऐसे ही पूछा कि दोनों कन्याएं आप हमें मिलने नहीं आएंगे नहीं। अभी दादी को हमें ये नहीं बताना था कि दादी हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं जो हम प्लेन में आ सके इसलिए हमने बोला नहीं दादी क्यों नहीं आएंगे हम आएँगे तो हम लोग गए पंद्रह घंटा गाड़ी चला के और जैसे दादी को मिले तो हमारी आंखों में पानी आ गया कि हम दादी को मिलने आए लेकिन हमारे पास इतना कुछ है भी नहीं कि जो हम दादी को दे सके अभी तो खाली इतना संकल्प ही आया और सामने से दादी जी ने बोला उनकी साथ जो बहन थी कि नीलू मेरे को सौ डॉलर दे तो दादी जी ने नीलू बहन ने सौ डॉलर दिया और दादी जी ने हम दोनों के हाथ में रखा और दादी जी ने कहा कि ये जो सौ डॉलर है वो आपके लिए ब्लेसिंग्स का काम करेंगे नहीं, नहीं। पता नहीं दादी जी को कैसे हमारा संकल्प टच हो गया कि हमारे दादी हमने बोला दादी ये आपका नहीं ले सकते हमें आपको देना चाहिए नहीं। बोला नहीं ये मैं पैसा नहीं दे रही हूँ ये तो मैं आप लोगों को ब्लेसिंग्स दे रही हूँ और ये ये रखना ये मल्टीप्लाई होता जाएगा मल्टीप्लाई होता जाएगा और सचमुच ऐसा ही हुआ जैसे दादी का ब्लेसिंग्स हुँ, हुँ. इतना काम किया कि आज हमारे पास इतना सब कुछ है उनके साथ साथ माउंट अबू क्योंकि छोटेपन से हम ब्रह्मा कुमारीज़ में जाते थे हमारे साथ जो हमारी फ्रेंड थी वो भी छोटेपन से ब्रह्मा कुमारीज़ में जाती थी तो हमें उनका भी बहुत शुभ भावना शुभ कामना, भरा प्यार मिलता था जबी भी हम कभी भी फ़ोन करें तो वो हमेशा कहते थे हमारे सारे भाई लोग हमारी बहनें जैसे कि उषा बहन थी वल्लभ दादा थी राजू भाई थे रमेश भाई थे कि हमारी दुआएं आप लोगों के साथ सदा है तो भगवान का साथ हमारा दृढ़ संकल्प और हमारे ईश्वरीय परिवार की दुआएँ ये तीन चीज जब इकट्ठी हो जाती है तो सक्सेस तो मिलना ही है उसमें कोई डाउट नहीं, नहीं कोई दुविधा नहीं सक्सेस तो मिलना ही था और सो ऐसी तीन चीजें मिलकर हमें इतना सारा सक्सेस आज मिला है उसके बाद अभी चार पाँच साल के पहले हमारे साथ जो बहन रहती है उसकी बहन और उसका हसबेंड जीजाजी दोनों की मृत्यु हो गई एक्सीडेंट में तो उनके तीन बच्चे थे अभी जैसे किसी ने हमें मदद किया था तो इसीलिए हमने सोचा कि हम भी उन तीनों बच्चों को एडॉप्ट कर लेते हैं हम हर हम उनको उनकी सेवा करते हैं क्योंकि जितना कहते हैं ना जैसे जब मिलता है तो एक हाथ से मिला तो उनको अपने पास नहीं रखो दूसरे हाथ से बांटना भी शुरू करो तो हमने तीन बच्चों को लिया एक थी पाँच साल की बच्ची एक थी ग्यारह साल की बच्ची और एक था तेरह साल का बच्चा तो अभी पिछले छः साल पाँच या छः साल से वो हमारे साथ रहते हैं और हम उनकी उनका ध्यान रखते हैं अभी तो पहले तो मधु माउंट आबू हम आ नहीं सकते थे परंतु अभी तो हर साल हम माउंट आबू भी आ सकते हैं अभी तो हम बच्चों को भी आदि को भी ले कर आए उनको भी बताया है तो रोज शाम को हमारे घर में ऐसा नियम है चाहे हम लोग जॉब पर है बिजनेस पर है हम लोग घर में है या नहीं है सात बजे सब कुछ टीवी वी आदि बंद करके बैठ जाने का सात से साढ़े सात बजे और उस समय पर अगर कुछ है ऐसा तो साढ़े छः से सात सभी को मेडिटेशन करने के लिए बैठ जाने का क्योंकि अंत में भगवान ही हमें काम आएगा भगवान का साथ और बड़ों की दुआएँ ही हमें काम आएगी, आएगी। <laughs> जी जी संध्याबेन बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया किस तरह से आपने अपना करियर शुरू किया और किस तरह की जो जर्नी है वो आपने पूरी तरह से बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी बड़ा ही अच्छा लग रहा है बहुत ही इंस्परेशन मिल रहा है आपकी शब्दों से मोटिवेशन मिल रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं जो हार्डवर्क है आपने शुरू किया और बहुत ज़्यादा मेहनत किया आपने लगन से किया दिल से किया और भगवान को साथ रखे आगे बढ़ते गए तो आपको आज जो सफलता मिली है उसके लिए हमें भी बहुत खुशी हो रहा है और चलिए अब दादी जी को आपने याद किया है तो मैं चाहूँगा कि दादी जी के लिए कोई गाना अगर आप डेडिकेट करना चाहें रेडियो के माध्यम से तो कौन सा गाना हिंदी वाला आपको अभी याद आता है भगवान को जाके अपना प्रॉब्लम नहीं बताओ परंतु प्रॉब्लम को जाके बताओ कि हमारे साथ कितना बड़ा खुदा है जी वो जी। बहुत अच्छा लगता है और ऐसा लगता है कि वो गीत हमारे लिए ही बना है ये मत कहो खुदा से संध्या जी बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद किया है और दादी गुलजार जी के लिए खास आपकी और ये डेडिकेट करते हैं और इस गाने का आनंद उठाते हैं आप हैं 90.4 सुनते रहो सुनाया मेरी मेरा खुदा बड़ा है आती है आधी या तो कर उनका खैर मकदम आती है आने या तो कर उनका खैर मकदम तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी मुश्किलों से बड़े ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम के आज के हमारे ख़ास मेहमान संध्या जी हैं जिनसे बातें हो रही हैं और किस तरह से उनका जन्म अफ्रीका में हुआ और फिर अमेरिका में जाकर न्यूयॉर्क से फिर वो एक ऐसे छोटे जगह पे गए और वहाँ पर उन्होंने से 37 सेवन डॉलर से उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया और फिर बाद में दादी जी का आशीष मिला ब्लेसिंग मिला उनको सौ डॉलर उनको जो है गिफ्ट में भगवान की तरफ से मिला और वो मल्टीपल होते होलते आज एक अच्छा बिजनेस उन्होंने इस्टेब्लिश किया है और सब कुछ है जो वो खरीद सकते हैं दे सकते हैं आज वो एक अच्छा बिजनेसमैन है इसके लिए उन्होंने बहुत बड़ी मेहनत की है पूरा बारह बारह चौबीस चौबीस घंटे उन्होंने काम किया है शुरुआत में तब जाके ये मंजिल उन्होंने पाई है तो आइए हार्डवर्क का कोई अल्टरनेटिव नहीं होता वो संध्या बहन के शब्दों से जब हमने उनका अनुभव सुना तो वो फील किया हमने तो अब आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि जैसे देश विदेश दोनों ही जगह का आपका अच्छा अनुभव है तो मैं चाहूँगा कि कौन कौन सी जगह ऐसे जो आपने देखा है खास करके भारत और विदेश में जो आपको बहुत अच्छी लगता है तो उसके बारे में बताइए हमने वैसे अभी तक आ, करीबन 30 देश देखा हमारा ऐसा लक्ष्य रहता है कि हमको अमेरिका के एक एक स्टेट हर साल एक स्टेट देखना है जी। और हर साल एक अलग कंट्री देखना है तो ऐसा हम लोग ज़्यादातर करते हैं एक देश देखते हैं और एक स्टेट देखते हैं वैसे तो हर जगह की अपनी अपनी विशेषता होती है हर जगह की अपनी अपनी कोई खासियत होती है परंतु भारत जैसा कोई देश नहीं अच्छा तो हमारा सबसे प्यारा देश है इन सभी तीस देशों में अभी तक हम लोग गए हैं भारत जी जी जी अच्छा भारत में कौन सी जगह आपको बहुत पसंद आते हैं और क्यों भारत में हमें जहाँ पर हमारे माता पिता हैं वो जगह एक तो बहुत पसंद आती है और हमको माउंट आबू बहुत अच्छा लगता है अच्छा, अच्छा। क्योंकि हम लोग अम, ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं और हमें मालूम है कि जिन्होंने हमें दुआएं दी उन्होंने यहाँ पर तपस्या किया है तो हम भी यहाँ पर आते हैं उनकी तपस्या का लाभ वाइब्रेशन्स हम लेते हैं इसीलिए लिए माउंट आबू हमारे लिए खास है परंतु वैसे भी हम लोग अलग अलग जगह पर जाते हैं जैसे इस बार माउंट आबू आने से पहले हम इलाहाबाद कुंभ मेले में गए थे अच्छा अच्छा डेढ़ दिन के लिए बहुत ज़बरदस्त कुंभ का मेला है परंतु जब माउंट आबू आते हैं तो ऐसा लगता है कि हम अपने घर में आए हैं और सारी शारीरिक मानसिक कोई भी प्रकार की चिंता या थकावट होती है वो जैसे दूर हो जाती है <laughs> अच्छा विदेश में कौन सी जगह है जो आपको बहुत पसंद आता है और क्यों विदेश में अभी तक का जो हमें सबसे अच्छा प्लेस लगा है वो है आई थिंक मस्कत, मस्कत ओमान हाँ ओमान अच्छा, या बहुत आ, सुंदर बहुत वहाँ पर रण है लेकिन फिर भी एकदम क्लेंडलीनेस है वहाँ के लोग भी बहुत ही आ, इवन दो आ, अरब कंट्री है लेकिन फिर भी बहुत फ्रेंडली लोग हैं तो इसीलिए हमें मस्कत बहुत अच्छा लगा था अच्छा अच्छा <laughs> अच्छा जिस जगह पे आप हो जहां बिजनेस कर रहे हैं वहाँ की कल्चर क्या है वहाँ का फेस्टिवल क्या क्या मनाते हैं वहाँ पर आम, हम लोग जिस जगह पर रहते हैं वो एक ऐसी जगह साउथ में है अमेरिका के अंदर और ज़्यादातर वहाँ पर आम, आम, काले लोग हैं जो फेडक्स बहुत बड़ा कोरियर का है वो फेडक्स का हेड क्वार्टर्स है और सेंट जूज जहाँ पर कैंसर हॉस्पिटल बहुत बड़ी है वर्ल्ड की तो वो उसका हेड क्वार्टर्स है और हॉलीडे इन ये बहुत बड़ी जो होटल है उसका हेड क्वार्टर्स भी मेम्फिस में है अच्छा तो काफ़ी बड़ी ऐसे फैली हुई जगह है और इसीलिए कई लोग वहाँ पर अपना हेड क्वार्टर्स बनाते हैं वहाँ पर बहुत इंडियंस है एंड उसका कारण ये है और ज़्यादातर साउथ इंडियंस होते हैं क्योंकि वो सब आईटी वाले हैं तो वहाँ पर डॉक्टर्स होते हैं साउथ इंडियन तो फेडेक्स में सारा आईटी डिपार्टमेंट है उसमें नाइन्टी परसेंट लोग जो है वो इंडियंस है सेंट जूज हॉस्पिटल में नाइन्टी परसेंट डॉक्टर्स आदि वो जो है वो इंडियन है और वो साउथ इंडियन है तो वो एरिया जो है साउथ में और अगर किसी ने जो हिप हॉप म्यूजिक uh, uh, का जो किंग कहा जाता है एलविस प्रेस्ली तो वो एलविस प्रेस्लिक की जगह है वहाँ पर उसका जन्म हुआ था वहाँ पर उसका बहुत बड़ा तो लोग जो है वहाँ पर वो एलविस प्रेस्ली की बर्थडे के टाइम पर या उसकी uh, मृत्यु की डेट के टाइम पर वो लोग मनाने के लिए बहुत आते हैं और वो ऐसी भी जगह पर है अमेरिका uh, में वो फर्स्ट नंबर सिटी है जहाँ हाईएस्ट क्राइम रेट है oh. <laughs> तो वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी है परंतु साथ में वो हाईएस्ट क्राइम सिटी भी है वहाँ पर से जो मेन वहाँ की नदी है सभी ने सुनी होगी नदी मिसिसिपी। तो मिसिसिपी रिवर जो है वो मेम्फिस से पास होती है मिसिसिपी रिवर के एक तरफ टेनसी और एक तरफ आर्कैंसा और तीसरी तरफ मिसिसिपी हु। ऐसे थ्री स्टेट के बीच में से वो रिवर निकलती है और बहुत ह्यूज बहुत बड़ी रिवर है अच्छा बहुत ही अच्छी बात आपने बताया देश विदेश में जो प्लेस आपको बहुत अच्छा लगता है जिन जगहों पे जाने के बाद आपको खुशी मिलती है फ्रेंडली नेचर आपको लगता है उन जगहों के बारे में आपने बताया आशा करता हूँ हमारे दोस्त रेडियो सेट पर सुनते सुनते वो भी उन जगहों पर गए होंगे जहाँ पर आप जाकर आए हैं तो उसका जो है अपने मन के अंदर उन्होंने चित्र बनाया होगा ऐसा हो सकता है <laughs> तो चलिए आप सभी को बहुत खुशी मिल रही होगी और आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए अब फिर से संध्या को मैं पूछना चाहूँगा कि आपका ओल्ड मेलोडीज़ है हिंदी फिल्मी गानों में से कौन सा एक आपका पसंदीदा गाना है छोटेपन से मेरे को ये गीत बहुत अच्छा लगता है कि मेरा जूता है जापानी पतलून इंग्लिस्तानी सर पे टोपी लाल, लाल फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी ये पदलून इंग्लिशानी सर पे लाल तो फिर रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी ये पदलून इंग्लिस्तानी सर पे लाल तो फिरूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी अपना सीना ताने अपना सीना ताने मंजिल कहाँ कहाँ रुकना है ऊपर वाला जाने ऊपर वाला जाने बढ़ते जाएं हम सैलानी जैसे एक दरिया सर पे लाल तो रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी ये बदलून इंग्लिशतानी पे लाल तो रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी क्या बात है क्या बात बहुत ही खूबसूरत गीत आपने याद कराया है तो चलिए आप जाते जाते मैं कहूँगा कि हमारे जीवन में कई बार हम लोग ड्यूटी करना रोटी कपड़ा मकान ये चीज़ें तो है जनरल लेकिन इसके बावजूद भी हमारी आत्मा संतुष्टि के लिए क्या करते हैं आप हम लोग मेडिटेशन रोज करते हैं सवेरे क्योंकि शाम को कभी हम लोग बिजनेस में स्टिल अभी आ नहीं सकते हैं तो सवेरे हमारा नियमित वो होता है कि हम सवेरे मेडिटेशन करें उसके बाद जो है हम लोग ज्ञान का मंथन करते हैं कुछ न कुछ और उसके बाद हम तैयार आदि हो सवेरे साथ सवा सात बजे निकल जाते हैं काम पे जाने के लिए और हम शाम को आठ साढ़े आठ फिर तो आने का टाइम तो कभी होता नहीं है नहीं। ऐसे हम मंडे से सैटरडे तक छह दिन सवेरे से शाम तक काम करते हैं बी जी संडे को हमारी दुकानें बंद होती है इसीलिए हम संडे को नहीं जाते हैं बाकी छह दिन जो दुकान खुली होती है तो हम लोग जाते हैं हम एक दुकान पे जाते हैं जो दुकान हमारे घर से करीबन ऐटी माइल्स है एटी माइल्स जाना और एटी माइल्स आना तो हम करीबन 300 किलोमीटर हो रोज जाते आते हैं और हमारे साथ जो बहन रहती है वो मेम्फिस में एक दुकान 35 मिनट के अंतर पे है और एक पच्चीस मिनट के अंतर पे है तो वो वो दो दुकान वो संभालती है अच्छा, अच्छा। और जो दूर वाली है वो एक दुकान है परंतु दूर है तो वो हम संभालते हैं बीच में सैटरडे के दिन हम दोनों एक ही दुकान पर होते हैं क्योंकि सारे हफ्ते में कुछ भी हमने तीनों दुकान में किया तो एक दूसरे को सारा बता देते हैं तो उस हिसाब से हम लोग चलते हैं ये भी बात हम लोग के आज कई बार कहते हैं कि पैसों के कारण लोगों में झगड़ा आदि होता है हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, हमारा ये अनुभव है कि हम और अपनी फ्रेंड ने दोनों ने साथ में शुरू किया इतने 18, 19 साल, साल हो गए हमारा जो भी हम कमाते हैं एक ही खाते में जाता है और एक ही खाते से हम दोनों अपने परिवार के लिए दोनों किसी के भी लिए करते हैं पर एक ही खाते में जाता और एक ही खाते से हम लोग यूज़ करते लेकिन पैसे के कारण हम दोनों बहनों के आपस में कभी भी झगड़ा नहीं हुआ है <laughs> और हमारे पूरे सब बिजनेस में फ्रेंड सर्कल्स में सब जगह सबको ऐसा ही लगता है कि हम दोनों जो है सगी बहनें हैं और दोनों सगी बहनें मिलके हम लोग ये बिजनेस करते हैं तो बाबा के भगवान के कारण जो है वो ये भी पॉसिबल है। पॉसिबल हुआ चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया और आज के शो में आपने बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया और आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें भी काफ़ी अच्छा मोटिवेशन मिला होगा तो जाते जाते मैं कहना चाहूँगा कि एक आ, मैसेज के तौर पर आप क्या बताना चाहेंगे रेडियो लिसनर्स को मैसेज के तौर पर हम ये बताएंगे कि कुछ भी होता है जीवन में ऊपर नीचे तो होता है कभी भी डिप्रेशन नहीं आना चाहिए क्योंकि डिप्रेशन उनको आता है जिनके साथ भगवान नहीं है पर अगर एक बार आप ये कहेंगे कि भगवान आप हमारे साथ है मैं आपके साथ हूं तो कभी भी डिप्रेशन नहीं, नहीं आएगा और कभी भी कोई भी मुश्किल हमारे सामने खड़ी नहीं रहेगी तो अगर आप हमको सुनने वाले अगर आपके जीवन में कोई भी तूफान आ रहा है छोटा या बड़ा उसको खाली परीक्षा समझकर क्योंकि जब तक हम परीक्षा नहीं देंगे तब तक हम एक क्लास आगे कभी भी नहीं बढ़ सकेंगे <laughs> तो इसीलिए उसको परीक्षा समझकर पास कर लो लेकिन परीक्षा समझकर पास करने में भगवान को साथ रखो और ऐसे एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ते रहो और देखो आपके जीवन में भी कितनी सफलता मिल जाएगी <laughs> चलिए बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया और आशा करता हूँ आप सभी श्रोतागण जो सुन रहे हैं इस वक्त मैं चाहूँगा कि इस मैसेज को आप नोट करके रखें उसको अप्लाई करें अपने जीवन में और बहुत सारी सफलता पाएं और फिर से एक बार संध्या जी को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएँ मंगल ये चंद तालियाँ उनके लिए उनके सफलता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 राह वतन की पूछे वतन की चलना जीवन की कहानी रुकना मौत की निशानी सर पे लाल तो पिरूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी ये बदलून इंग्लिशतानी सर पे लाल तो पिरूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी कुर हम बिगड़े दिल शहजादे बिगड़े दिल शहजादे हम सिंघासन पर जा बैठ जब जब करें इरादे जब जब, जब करे इरादे सूरत है जानी पहचानी दुनिया वालों को हैरानी पे लाल टोपी तो रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी ये बदलून सर पे लाल टोपी तो रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी